श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्षेद ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर अपनी मां बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे दावा नल से उनको बचाना प्रलम्ब को मारना इत्यादि सब का वर्णन किया बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएँ सुनकर विस्मित हो गई वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे बादल वायु चमक कड़क आदि से आकाश क्षुभ सा दिखने लगा आकाश में नीले और घने बादल घिर जाते बिजली कौंधने लगती बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती सूर्य चंद्रमा और तारे ढके रहते इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्मस्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वीरूप प्रजा से आठ महीने तक जल का कर ग्रहण किया था अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है तब वे दया दयाप्रवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं वैसे ही बिजली की चमक से शोभामान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी अब वर्षा के जल से सींच कर वह फिर हरी भरी हो गई जैसे एक सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है परंतु जब उसका फल मिलता है तब हृष्ट पुष्ट हो जाता है वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखाई पड़ता परंतु जुगनू चमकने लगते हैं जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे अब वे बादलों की गरज सुनकर टर्र टर्र करने लगे और जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी वे अब उमड़ घुमड़कर अपने घेर से बाहर बहने लगी जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छतों सफ़ेद कुकुर मुद्दों के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे परंतु सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है यह बात न जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम उन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघढ़ हो जाते हैं वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यू ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था अब नदियों के सहयोग से वह और भी क्षुब्ध हो उठा ठीक वैसे ही जैसे वासनायुक्त योगी का चित्त विषयों का संपर्क होने पर कामनाओं के उभार से भर जाता है मूसलधार वर्षा की चोट खाते रहने पर भी पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती थी जैसे दुखों की भरमार होने पर भी उन पुरुषों को किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती जिन्होंने अपना चित्त भगवान को ही समर्पित कर रखा है जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते थे वे घास से ढक गए और उनको पहचानना कठिन हो गया जैसे जब दिजाती वेदों का अभ्यास नहीं करते तब काल क्रम से वे उन्हें भूल जाते हैं यद्यपि बादल बड़े लोकोपकारी है फिर भी बिजलियाँ उनमें स्थिर नहीं रहती ठीक वैसे ही जैसे चपल अनुराग वाली कामनी स्त्रियाँ गुणी पुरुषों के पास भी स्थिर भाव से नहीं रहती आकाश मेघों के गर्जन तर्जन से भर रहा था उसमें निर्गुण बिना डोरी के इंद्रधनुष की वैसी ही शोभा हुई जैसे सत्व रज आदि गुणों के क्षोभ से होने वाले विश्व के बखेड़े में निर्गुण ब्रह्म की यद्यपि चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी से बादलों का पता चलता था फिर भी उन बादलों ने ही चंद्रमा को ढक कर शोभाहीन भी बना दिया था ठीक वैसे ही जैसे पुरुष के आभास से आभासित होने वाला अहंकार ही उसे ढककर प्रकाशित नहीं होने देता बादलों के शुभागमन से मोरों का रोम रोम खिल उठ खिल रहा था वे अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा आनंदोत्सव मना रहे थे ठीक वैसे ही जैसे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग जो अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं भगवान के भक्तों के शुभागमन से आनंद मग्न हो जाते हैं जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे वे अब अपनी जड़ों से जल पी पत्ते फूल तथा डालियों से खूब सज सज गए जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो दुर्बल हो जाते हैं परंतु कामना पूरी होने पर मोटे तगड़े हो जाते हैं परीक्षित तालाबों के तट काटे कीचड़ और जल के बहाव के कारण प्रायः अशांत ही रहते थे परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ते थे जैसे अशुद्ध हृदय वाले विषयी पुरुष काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है इससे नदियों के बांध और खेतों की मेले टूट फूट जाती है जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृत में जल की वर्षा करने लगते हैं जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं